महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व षटच्वांशद तमोध्याय अर्जुन का अद्भुत पराक्रम और सिंधुराज द्रथ का वध संध्य उच श्रुवा धनुष्थ तस् विस्पष्ट मुक्रोष्टमिवा तक्राश निस्फोट सम सुघोरम विकृ्य माड़्य धन जेदोद्विग्न तथोध्हांत तदीय तद्बल नृप जना तथा तो इंद्र के भज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी उसे सुनकर आपकी सेना भय से उद्विग्न हो पड़ी घबराहट में पड़ गई उस समय उनकी दशा प्रणय काल की आंधी से छोभ को प्राप्त एवं उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण हुए उस महासागर के जल की सी हो गई जिसमें मछली और मगर आदि जलजंतु छिप जाते हैं सरणे जचरत्थ प्रेक्ष माणो धनंजय युग सर्वासु सर्वाण्यस्त्राणि दर्शयन् उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन एक साथ संपूर्ण दिशाओं में देखते और सब प्रकार के अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए विचर रहे थे आददानम महाराज संदानम च पांडवम उत्कर संतम चम च न स्म पश्याम लाभवात महाराज उस समय अर्जुन के अद्भुत फुर्ती के कारण हम लोग यह नहीं देख पाते थे कि वे कब बाण निकालते हैं कब उसे धनुष पर रखते हैं कब धनुष को खींचते हैं और कब बाण छोड़ते हैं तथा क्रुद्धो महाबाहू ऐक्रे महाराज त्राशियन् सर्व भारत नरेश्वर महाबाहु अर्जुन ने कुपित हो कौरव सेना के समस्त सैनिकों को भयभीत करते हुए दुर्धर्ष इंद्रस्त्र को प्रकट किया तथा सरा प्रातुरा संदीप मुखा सहस्रम इससे दिव्यास्त्र संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित सैकड़ों तथा सहस्त्रों प्रज्वलित अग्निमुख बाढ़ प्रकट होने लगे आकर्ण पूर्ण निर्मुक्त अग्निर्सो निश नभो तदुष्प्रेक्ष समृतम् धनुष को कान तक थीच कर छोड़े गए अग्निशिखा तथा किरणों के, के समान तेजस्वी बाढ़ों से भरा हुआ आकाश उल्काओं से व्याप्त था जान पड़ता था उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था तथा शस्त्रांधकार तत्कौरव समुदीर असत्यम मन साप्यन्या पांडव संभ्रमण निव निक्रम दिव्यादाविभास्कर तदनंतर कौरवों ने अस्त्र शस्त्रों की इतनी वर्षा की कि वहाँ अंधेरा छा गया दूसरे कोई योद्धा उस अंधकार को नष्ट करने का विचार मन में नहीं ला सकते थे परंतु पांडुपुत्र अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से करते हुए दिव्यास्त्र संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों से पराक्रम पूर्वक उसे नष्ट कर दिया ठीक उसी तरह जैसे प्रातः काल में सूर्य अपने किरणों द्वारा रात्रि के अंधकार को शीघ्र नष्ट कर देते हैं ततस्तु तबकम सैन्यम दीप्ते शर्गभस्िभ आखिपत्व पल्वलांू निदाघाक इव प्रभु तत्पश्चात जैसे ग्रीष्म ऋतु के शक्तिशाली सूर्य छोटे छोटे गड्ढों के पानी को शीघ्र ही सुखा देते हैं उसी प्रकार सामर्स्यशाली अर्जुन रूपी सूर्य ने अपने बाणमय प्रज्वलित किरणों द्वारा आपकी सेना रूपी जल को शीघ्र ही सोख लिया ततो दिव्यास्त्र विदुषा प्रहिता प्रहृता इसके बाद दिव्यास्त्रों के ज्ञाता अर्जुन रूपी सूर्य की छिटकाई हुई बाण रूपी किरणों ने शत्रुओं की सेना को उसी प्रकार आप्लावित कर दिया जैसे सूर्य की रश्मियाँ सारे जगत को व्याप्त कर लेती है अथा परे विवसु तदंतर अर्जुन के छोड़े हुए दूसरे प्रचंड तेजस्वी बाण वीर योद्धाओं के हृदय में प्रिय बंधु की भांति शीघ्र ही प्रवेश करने लगे एनम ये समरे तद्योभाह सलभायुते प्राप्य सम्रांगण में अपने वीर वाले आपके जो जो योद्धा अर्जुन के सामने गए वे जलती आग में पड़े हुए पतंगों के समान नष्ट हो गए एवं स मृद जीवितानि जीविता संग्रामे मेत विग्रहवा इस प्रकार कुंती कुमार अर्जुन शत्रुओं के जीवन और यश को धूल में मिलाते हुए मूर्तिमान मृत्यु के समान संग्राम भूमि में विचरण करने लगे विपुलान वक्त सापुल्डल युगान कर्णान के साथ चीहर वे अपने बाणों से किन्हीं शत्रुओं के मुकुट मंडित मस्तकों किन्ही के बाजूबंद विभूषित विशाल भुजाओं तथा किन्ही के दो कुंडलों से अलंकृत दोनों कानों को काट गिराते थे सतोमरान गलस्थान सम्राशा है साथीना चन येणाम बहुचछ छेद पांडव पांडुकुमार अर्जुन ने हाथी सवारों की तोमर युक्त घुड़सवारों की प्रास पैदल सिपाहियों की ढाल रथियों की धनुष्युक्त और सारथियों की चाबुक सहित भुजाओं को काट डाला प्रदीप्तो प्रदीप्त धनंजयः सब स्फुल्वल बहुता सद उद्दीप्त एवं उग्र बाण रूपी शिखाओं से युक्त तेजस्वी अर्जुन वहाँ चिन्हगारियों और लपटो से युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे तम देवराज प्रतिम सर्वशस्त्र युगप्दर्वासु रथस्थम पुरष शब्क्षम महास्राणी प्रेक्षणीय धनंजय न्यंतम रथ मगेशु धनुतननादीनम न से कूस्ते यो पार्थिवा मध्यम दिन गूर्य प्रतपनमिवां देवराज इंद्र के समान रथ पर बैठे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ अर्जुन एक ही संपूर्ण दिशाओं में महान अस्त्रों का प्रहार करते हुए सबके लिए दर्शनीय हो रहे थे वे अपने धनुष की टंकार करते हुए रथ के मार्गों पर सा कर रहे थे जैसे आकाश में तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर देखना कठिन होता है उसी प्रकार उनकी राजा लोग करने पर भी देख नहीं पाते थे दीप्त ग्रह समृत सरह किरेटे विरराज वर्षा शिवो दीर्ण जनह से धनवाम्बु महान प्रज्वलित एवं भयंकर माण लिए क्रीड अर्जुन में अधिक जल से भरे हुए इंद्रधनुष सहित महामेघ के समान सुशोभित हो रहे थे महास्त्र महा घोरे ममजोध पुंग उस युद्ध में अर्जुन ने बड़े बड़े अस्त्रों की ऐसी बाढ़ ला दी थी जो परम दुस्तर और अत्यंत भयंकर थी उसमें कौरव दल के बहुसंख्यक श्रेष्ठ योद्धा डूब गए उत्कृत वदन्य देह शरीरबा भुज पाणिनमु पाणींगुकृत कृत्ता गृहस्थिभ्त मदोत्कट हये पिधुरग्रीवैरथ शकलीत निकृत्तासि निचे स्फुरभ सदसोथ सहस मृत्यो राघातल तत्थोधन महत अपश्यम महिपाले वर्धन आक्रीड़मीव रुद्र पुराभत भोपाल अर्जुन का वह महान युद्ध मृत्यु का क्रीड़ा स्थल बना हुआ था जो शस्त्रों के आघात से ही सुंदर लगता था वहां बहुत से ऐसी लाशें पड़ी थीं जिनके मस्तक कट गए थे और भुजाएं काट दी गई थी बहुत से ऐसी भुजाएं दृष्टिगोचर होती थी जिनके साथ नष्ट हो गए थे और बहुत से हाथ भी उंगुलियों से शून्य थे कितने ही मनोन्मत हाथी धराशायी हो गए थे जिनके सून के अग्रभाग और दांत काट डाले गए थे बहुतेरे घोड़ों की गर्दनें उड़ा दी गई थी और रथों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे किन्हीं की आते कट गई थी किन्हीं के पांव काट डाले गए थे तथा कुछ दूसरे लोगों की संधियाँ अर्थात अंगों के जोड़ खंडित हो गई थी कुछ लोग निश्चेष्ट हो गए थे और कुछ पड़े पड़े छटपटा रहे थे इनकी संख्या सैकड़ों तथा सहस्त्रों थी हमने देखा कि वह युद्धस्थल कायरों के लिए भयवर्धक हो रहा था मानो पूर्व काल में पशुओं जीवों को पीड़ा देने वाले रुद्र देव का स्थल हो निर्मुक्त करे भू सबुजे बू क्विदी बम वक्त पद्म से कटे हुए हाथियों के सुंद दंडों से यह पृथ्वी सर्पयुक्त सी जान पड़ती थी कहीं कहीं योद्धाओं के मुख्य कमलों से व्याप्त होने के कारण रणभूमि कमल पुष्पों की मालाओं से अलंकृत सी प्रतीत होती थी विचित्रोष मुकुट केयुरा स्वर्णचित्र स्वर्णचि तनुत्रे भाण्ड गज बाजिना कीट सत संकर्ण त्र सचिता वीरराज भृत चित्र तत्र तत्र मही नौ कुंडल स्वर्ण जटित कवच हाथी घोड़ों के आभूषण तथा सैकड़ों से के समान अत्यंत अद्भुत की सुशोभित हो रही थी मज्जा मेद करदमी तरंगणि मर्मा धाम चेस सहल साम शिरो बाहू पलतताक्रोड़ाशा चित्रध्वज पताढ़ छत्रचापोर्माल विगतासु महाका गजदेहासकुला रथोडुप सतरण है संघातरोधस रथचक्रयुगे साक्ष कुबैरईरदुर्गमसी शक्ति परशो विशा दुरासदा बलकंक महान क्रा गोमाकत्कृद्धोदग्र महाग्राहािवा विरतैरवाचार्यी भूता किहस्रशह गताधन निश्चे शरीर शतवाहिनी महाप्रतिभयाम महाप्रति भयाम रौरा प्रव भय अर्जुन ने कायरों का भय बढ़ाने वाली वैतरणी के समान एक अत्यंत भयंकर रौद्र और घोर रक्त की नदी बहा दी जो प्राण सुन्य योद्धाओं के सैकड़ों निश्चेष्ट शरीरों को लिए जाती थी मज्जा और मेद की उसकी कीचड़ थे उसमें रक्त का ही प्रवाह था और रक्त की ही तरंगे उठती थी वीरों के मर्म स्थान एवं हड्डियों से व्याप्त हुई वह नदी आगाश जान पड़ती थी केस उस नदी के सेवार और घास थे योद्धाओं के कटे हुए मस्तक और भुजाएं ही किनारे के छोटे छोटे प्रस्तर खंडों का काम देती थी टूटी हुई छाती की हड्डियों से वह दुर्गम हो रही थी विचित्र ध्वज और पताकाएं उसके भीतर पड़ी हुई थी छत्र और धनुष रूपी तरंगमालाओं से वह अलंकृत थी प्राण शून्य प्राणी ही उसके विशाल शरीर के अवजव थे हाथियों की लाशों से वह भरी हुई थी रथ रूपी सैकड़ों नौकाएं उन पर तैर रही थी घोड़ों के समूह उसके तट से रथ के पहिए जुए ई ईसादंडूरी और कुबर आदि के कारण वह नदी अत्यंत दुर्गम जान पड़ती थी प्रास खड्ग शक्ति फरसे और बाण रूपी सर्पों से युक्त होने के कारण उसके भीतर प्रवेश करना कठिन था कौवें और कंग आदि जंतु उसके भीतर निवास करने वाले बड़े बड़े नक्र अर्थात घड़ियाल थे गीदड़ रूपी मगरों के निवास से उसकी उग्रता और बढ़ गई थी गिद्ध उसमें प्रचंड एवं बड़े बड़े ग्राह थे गिदड़ियों के चित्कार से वह नदी बड़ी भयानक प्रतीत होती थी हुए प्रेत भूतों से वह व्याप्त थी। तस्य अभूतपूर्वो भयमाघात्रण में मूर्तिमान यमराज के समान अर्जुन के उस अभूतपूर्व पराक्रम को देखकर कौरों पर भय छा गया तत्वअस्त्री अस्त्राण पांडव आत्मा रौद्रमाच रौद्रकर्मण्यतिष्ठिता तदनंतर पांडुकुमार अर्जुन अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी वीरों के अस्त्र लेकर रौद्र कर्म में तत्पर हो अपने को रौद्र सूचित करने लगे ततो तथो रथवराजान्य विक्रमदर्जुन मध्य दिन गृतप इवां न शेकुसूता पांडव प्रतिवीक्षित अर्जुन बड़े बड़े रथियों को कर आगे बढ़ गए। उस समय आकाश में दोपहर के सूर्य के समान पांडपुत्र अर्जुन की ओर संपूर्ण प्राणी देख नहीं पाते थे महात्मनः संग्रामे संप्रम संग्राम अंस पंक्ति वम भरे उन महात्मा के गांधी धनुष से छूटकर संग्राम में फैले हुए बाण समूहों को हम आकाश में हंसों की पंक्ति के समान देखते थे वीरों के अस्त्र शस्त्रों को अस्त्रों द्वारा सब ओर से रोककर अपने रौद्र भाव का दर्शन कराते हुए वे उग्र कर्म से संलग्न हो गए सतान रथवरान राज्य थि शरथो बचर तुर्ण प्रेक्षणी जो धनंजय राजन उस समय जयद्रद्वध की इच्छा से अर्जुन नाराचो द्वारा उन महारथियों को मोहित करते हुए से लांग गए श्री कृष्ण के सारथी हैं वे धनंजय संपूर्ण दिशाओं में बाणों की वृक्षि करते हुए रथ सहित तुरंत वहां विचरने लगे उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। थीरिक्षस्था शो सहस सूरवीर महात्मा अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों और हजारों बाण समूह आकाश में घूमते हुए से दिखाई देते थे आददान महे श्वास सन्दानं तयक विसृजन चौंते नान पशा वही तदा उस समय हम कुंती कुमार महाधनुर अर्जुन को बाण लेते चढ़ाते और छोड़ते समय देख नहीं पाते थे तथा तो सर्वादिशो राजथ नोरले कदम भी कृत्य कौंते जयद्रथ मुद्रवत राजन इस प्रकार अर्जुन ने रण क्षेत्र में संपूर्ण दिशाओं और समस्त रथियों को कदम्ब के फूल के समान रोमांचित करके जद्रथ पर धावा किया दिव्याभिमुखान योधा संप्रेक्ष पांडव निवर्तन तना दे निराशा तथ्य जीवित साथ ही उसे झुकी हुई गाँट वाले चौसठ बाणों से छत विच्छत कर दिया पांडुपुत्र अर्जुन को सिंधुराज राज के सम्माते देख हमारे पक्ष के वीर योद्धा उसके जीवन से निराश होकर युद्ध से निवृत्त हो गए पांडव रस्य तस्तन बाड़ाह शरीर निपतन प्रभो प्रभो उस घोर संग्राम में आपके पक्ष का जो जो योद्धा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़ा उस उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण पड़ने लगे कबंद संकुल चक्रे तब सैन्यम महारथम अर्जुनो जयताम श्रेष्ठ सरहिग्न सुनिभ विजय वीरों में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन ने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी भाणो द्वारा आपकी सेना को कबंधो से भर दिया एवं बल कृत्य कौंत जयद्रथम उपाद्रवत राजेंद्र उस समय इस प्रकार आपकी उस चतुरी सेना को व्याकुल करके कुंती कुमार अर्जुन जयद्रथ की ओर बढ़े द्रोणिम पंचाशता विध्यन दृष सेनम त्रिभिशर कृपाय कौंते कृपम नवभत उन्होंने अश्वस्थामा को पचास और बृषसेन को तीन बाणों से बिन्द डाला कृपाचार्य को कृपा पूर्वक केवल कृपचारिकपूर्व केव नौबाण शल्यम षोड़शभाण कर्णम द्वाशता सरह सैंधव तो चतुष्या विद्वा सिंह इवान न को सोलह कर्ण को बत्तीस और सिंधु को चौसठ बाणों से घायल करके अर्जुन ने सिंह के समान गर्जना की तथा सैंध्य नक्ष मे सुसंक्रुद्ध तो गांधी उधारी अर्जुन ने अर्जुन के चलाए हुए बाणों से उस प्रकार घायल होने पर सिंधुराज सहन न कर सका वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान अत्यंत कुपित हो उठाम उठा साजन सुन गिमगान क्रुदाशिशंका फागुन से रथम प्रति उसकी ध्वजा पर वाराह का चिन्ह था उसने गीर्ध की पांखों के से युक्त सीधे जाने वाले सुनार के मांजे हुए तथा कुपित विषधर के समान बहुत से बाण धनुष को कान तक खींचकर कर शीघ्रता पूर्वक अर्जुन के रथ की ओर चलाए त्रिभेस्तु विध्वा गोविंदम नारा चयर्जुनम अष्टिर्वाजि नो विध्यत ध्वज चैके तीन बाणों से श्रीकृष्ण को छह नाराचों से अर्जुन को तथा तो आठ बाणों से घोड़ों को घायल करके जद्रथ एक बाण से अर्जुन की ध्वजा को भी बिध डाला सविक्षिप्यार्जुन स्तरण सैंधव प्रहितान सरा युगपत चिक्षेद सराभ्याम सैंधव से परंतु अर्जुन ने तुरंत ही जयद्रथ के चलाए हुए बाणों को काट गिराया और एक ही साथ दो बाणों से सिंधु के सारथी का सिर तथा तो अलंकारों से सुशोभित उसका ध्वज भी काट डाला सीन्न सुमहान धनंजय सराहत वराह सिंधुराजस् पपाताग्निशिखोपम धनंजय के बाणों से आत हो अग्निशिखा के समान तेजस्वी व सिंधुराज महान वराह ध्वज दंड कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ा ए संगच्छति राजन, राजन इसी समय देव इसल की ओर जा रहे थे उतावले हुए भगवान श्री कृष्ण ने पाण्डपुत्र अर्जुन से कहा ऐसा कृत सद पार्थवीर महारथे जीवित सुर महा महाबाह प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है और उसे छह वीर महारथियो ने अपने बीच में कर रखा है ए एन पुरुष नुन यतो श्रेष्ठ अर्जुन रणभूमि में इन छह महारथियों को परास्त पर बिना सिंधुराज को बिना माया के जीता नहीं जा सकता है योगमश्या सूर्यश्वरण प्रति अस्तमत व्यक्त दक्षत ते कह स सिंधुरान अत मैं यहाँ सूर्यदेव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा जिससे अकेला सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ दिखेगा हर्षे नीविता दुराचारस विनाशाव प्रोरा प्रभो वह दुराचारी अपने जीवन के अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनाश के लिए उतावला होकर किसी प्रकार भी अपने आप को गुप्त नहीं रख सकेगा त्रिद्रहर्तव्य आगत भास्कर कुरुश्रेष्ठ वैसा अवसर आने पर तुम्हें अवश्य उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सूर्यदेव अस्त हो गए एव अस्ते विभत्सुकेम प्रत्यसत ततो तम कृष्ण सूर्यशावरण प्रति योगी योगयुक्त योगी, योगी नाम स्वरो सुनकर अर्जुन को भगवान कृष्ण से कहा प्रभो ऐसा ही हो तब योगी योग युक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की सृष्टि तब से कृष्ण भास्करोध पार्षना श्री कृष्ण द्वारा अंधकार की सृष्टि होने पर सूर्यदेव अस्त हो गए ऐसा मानते हुए आपके योद्धा अर्जुन का विनाश निकट देख हर्ष मग्न हो गए ते प्रणे राजपि सैनिका रवि वल राजा जयद्रथ उस, उस समय बारंबार मुंह ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहा था वृक्ष मारे तथिन सिंधु ब्रवित कृष्णो धनंजय मिदम्बच जब इस प्रकार सिंधुराज दिवाकर की ओर देखने लगा तब भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से इस प्रकार बोले पश्य सिंधु पति वीर प्रेक्ष दिवाकर भयम भी प्रमुच तत्त तत् भरत सतम भरत देखो ये वीर सिंधुराज अब तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यदेव की ओर दृष्टिपात कर रहा है अयम कालो महाबाहो वधाया सुरात्म छिन्धे मूर्धान मसु गुरु महा भाव इस दुरात्मा के वध का यही अवसर है तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा सफल करो इतम के सवे नोक्त पांडुपुत्र प्रतापवान नवधिताबक सैन्य श्रीकृष्ण के ऐसा कन्ह पर प्रतापी पांडुपुत्र अर्जुन ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी भाणु द्वारा आपकी सेना का वध आरंभ किया पंचाश्ता सरि शल्यम दुर्योतन चढ़ मृतसेम बचा। उन्होंने कृपाचार्य को बीस कर्ण को पचास तथा शल्य और दुर्योधन को छह छह बाण मारे साथ ही ब्रिजसेन को आठ और सिंधुराज जज को साठ बाणों से घायल कर दिया महाबाया पाण्डुनंदन गाढ़ी इसी प्रकार महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन ने आपके अन्य सैनिकों को भी बाण द्वारा गहरी चोट पहुँचाकर जद्रथ पर धावा किया तम समीप्वाद से अपने ललाटों सबको चाट जाने वाले आग के समान अर्जुन को निकट खड़ा देख जद्रथ के रक्षक भारी संशय में पड़ गए तथा सर्व महाराज तबा जय सिहा शरधारा भी पाक सा महाराज उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके समस्त योद्धा युद्ध स्थल में इंद्रकुमार अर्जुन का बाणों की धाराओं से अभिषेक करने लगे संचाद्यमान कौंतर अक्रूद्य स महाबाहू अजित इस प्रकार बारंबार बाढ़ समूहों से आच्छादित किए जाने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अपराजित वीर कुंतीकुमार महाबाहु अर्जुन अत्यंत कुपित, कुपित हो उठे तथा थरमय जालम तुम फिर उर्पुन सिंग इंद्रकुमार ने आपकी सेना के, के इच्छा से बाणों का जाल बिछाना आरंभ किया गौ सम्यम राजन उस समय रणभूमि में वीर अर्जुन की मा खाने वाले योद्धा भयभीत हो, को छोड़ भाग भाग चले। वे इतने डर गए थे कि दो सैनिक भी एक साथ नहीं देते। भावे भूतो महायशा वहां हम लोगों ने कुंती कुमार का अद्भुत पराक्रम देखा उन महायशस्वीवीर ने उस समय जो पुरुषार्थ प्रकट किया था वैसा न तो पहले कभी प्रकट हुआ था और न आगे कभी होगा ही दीपान दीप गता, गता पशु नि जैसे संहारकारी रुद्र समस्त प्राणियों का विनाश कर डालते हैं उसी प्रकार उन्होंने हाथियों और हाथी सवारों को घोड़ों और घुड़सवारों को तथा रथों एवं रथियों को भी नष्ट कर दिया न तत्र समर एक मयादृष्टो नजो बापी सराह नरेश्वर इस समर में मैंने कोई भी ऐसा हाथी घोड़ा या मनुष्य नहीं देखा जो अर्जुन के बाणों से छत विक्षत न हो गया हो रजसा तमसा चोधा संक्षुष कस्म प्रावशन घोरम नानव जानन परस्परम उस समय धूल और अंधकार से सारे योद्धाओं के नेत्र आच्छादित हो गए थे ये भयंकर मोह में पड़ गए उनके लिए एक दूसरे को पहचानना भी असंभव हो गया तेसरे भिन्न परमाण सैनिकोद्रमुष खुला खलूस पेतु चेतुर्मलूष भारत भारत अर्जुन के चलाए हुए बाणों से जिनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए थे वे सैनिक चक्कर काटते नड़खराते गिरते व्यथित होते और प्राण प्राणशून्य होकर मलिन हो जाते थे तस्मीषण के प्रजा संचे महति दुष्पारे वर्तमे सुदारुणे सोड़ित प्रसिद्ते कें शीघ्रवादा्यदराजो भौम अशिक्षित धरातल आना भी निर्मत रथ समस्त प्राणियों के प्रणय के समान जब वह महाभीषण अत्यंत दारुण महान एवं दुर्लंघ संग्राम चल रहा था उस समय रक्त की वर्षा से और वायु के वेग पूर्वक चलने से रुधिर से भींगे हुए धरातल की धूल शांत हो गई रथ के पहिए नाभि तक खून में डूबे हुए थे मत्ता मृदुन आर्तना राजन जिनके सवार मार डाले गए थे और समस्त अंग बाणों से विदीर्ण हो रहे थे वे आप योद्धाओं के, के और और में अपनी ही सेनाओं को आर्तनाद करते हुए जोर-जोर से भागने लगे हयाच प्रतिहा नाधिपम भयाद्राजन धनंजय सराहता नरेश्वर राजन घुड़सवार गिर गए थे और घोड़े एवं पैदल सैनिक धनंजय के बाणों से अत्यंत घायल हो गए थे भय के मारे भागे जा रहे थे मुक्त कैसा बिक बचाह छत जम छत प्रापलायत संत चुण शिरो लोगों के बाल खुले हुए थे कवच कटकर गिर गए थे और वे अत्यंत भयभीत हो युद्ध का मुहाना छोड़कर अपने घावों से रक्त की धारा बहाते हुए जान बचाने के लिए भाग रहे थे उग्राह गृहता केवन भवे हता चापरे मध्य त्वरता कुछ लोग बिना हिले डुले इस प्रकार भूम पर खड़े थे मानो उनकी जांघें अकड़ गई हो दूसरे बहुत से सैनिक वहां मारे गए हाथियों के बीच में जा छिपे थे एवं तव तो बलम राज चंद्राभनजय नव घोरियज राजन इस प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर भयंकर बाणों द्वारा सिंधु के रक्षकों को मारना आरंभ किया द्रोणिम कृपम सुधनम छादया मा तीव्रेण सरजा लेन पांडव पांडुकुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूह से अश्वस्था कृपाचार्य कर्ण शल्य बृषसेन तथा दुर्योधन को आछादित कर दिया न गृहणंदा क्षिपन्जन्चन्ना पेधत अजिश्यता अर्जुन संख्य शीघ्र शीघ्रास्त्र कथन चल राज उस समय युद्ध स्थल में अर्जुन इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि कोई किसी प्रकार भी यह न देख सका कि वे कब बाण लेते हैं कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं कब प्रत्यंचा खींचते हैं और कब वह बाण छोड़ते हैं में धर्मंडलमेवा दृश्यते स्थत मुसंसरा सायिश्य दिश्यंत समंततः निरंतर बाण छोड़ते हुए अर्जुन का केवल मंडलाकार धनुष ही लोगों के दृष्टि में आता था एवं चारों ओर फैलते हुए उनके बाण भी दृष्टिगोचर होते थे कर्ण से तो धनुष्ता वृषसेन सेल्य सुत रथनीत अर्जुन ने कर्ण और विश्व के धनुष एक भल्ल के द्वारा सल्ल के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। अर्जुन ओ जय ताम श्रेष्ठी सारद बतूर विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने रणभूमि में मामा भांजे कृपाचार्य और अस्वस्थाम दोनों को बाणों द्वारा बिंधकर कर गहरी चोट पहुंचाई एवं तान व्याकुकृत तदीयाना महारथान शरम इस प्रकार आपके उन महारथियों को व्याकुल करके पांडव कुमार अर्जुन ने एक अग्नि के समान तेजत्वी एवं भयंकर बाण निकाला इंद्रास निसम इंद्रासम दिव्यम अस्त्राभि अस्त्राभिमंत्रित सर्वभारहम सस्व गंधमालचित वह दिव्य दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित होकर इंद्र के भद्र के समान प्रकाशित हो रहा था वह सब प्रकार का भार सहन करने में समर्थ और महान था उसकी गंध और मालाओं द्वारा सदा पूजा की जाती थी वज्रेणास्त्रीण संयोज्य विधिवतरुनंदन महा सम महाबाहुर्गा प्रमुदन महाबाहूअ अर्जुन ने उस बाण को विधि पूर्वक व्रास्त्र से संयोजित करके शीघ्र ही गांडी धनुष पर रखा तस्मिन संधि यमानी महाना तो भूता नाम अभवन निप नरेश्वर जब अर्जुन अग्नि के समान तेजस्वी उस बाण का संधान करने लगे उस समय आकाशचारी प्राणियों में महान कोलाहल होने लगा अब्रवीत पुनस्तः पर जनादन धनंजय श्रिच्छिंदे सैंदव दुरात्मर उस समय वहाँ भगवान श्रीकृष्ण पुनः उतावले होकर बोल उठे धनंजय तुम दुरात्मा सिंधुराज का मस्तक शीघ्र काट लो अस्तमहर श्रेष्ठा सती दिवाकर श्रमस्वी तक्रथव क्योंकि सूर्य अब पर्वत अस्ताचल पर जाना ही चाहते हैं जयद्रथवध के विषय में तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो वृद्ध छत्र जगति विस्तृत स काले महता सैंधव प्राप्तवान सुत सिंधुराज के पिता इस जगत में विक्षात है। उन्होंने दीर्घ काल के पश्चात जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया जयदम अमित्रग्नम वागुवाचा शरीर वाणी में इसके जन्म काल में मेघ के समान गंभीर स्वर वाली सदृश अदृश्य आकाशवाणी से शत्रु के विषय में राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा जो मनुष्य गुण्य विभो सो ध्वजो शक्तिशाली नरेंद्र तुम्हारा यह पुत्र कुलशील और संयम आदि सदगुणों के द्वारा दोनों वंशों के अनुरूप होगा क्षत्रिय प्रवरो के निम सूरा भी किस युद्धमान संग्राम में क्षत्रियव संक्रतुरा लक्षित तो इस जगत के क्षत्रियों में यह श्रेष्ठ माना जाएगा सूर्य सदा इसका सत्कार करेंगे परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई छत्री वीर इसका शत्रु होकर इसके सामने खड़ा हो क्रोध पूर्वक इसका मस्तक काट डालेगा ए तत्वा सिंधुराजो सुनकर का करने वाले देर तक कुछ रहे फिर से प्रेरित हो वे समस्त जाति भाइयों से इस प्रकार बोले संग्रामे युद्ध मान से वह तो महतिम धरण्याम पुत्र से पाती तस्पि सूर्धा भलिष्य न संशय संग्राम में युद्ध तत्पर हो भारी भार वहन करते हुए मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे इसमें संशय नहीं है एवं तथो राज्य स्थापय जयद्रथम वृद्धत्रोव जात समित ऐसा कहकर समय आने पर वृद्ध छत्र ने जज्रत को राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया और स्वयं वन में जाकर वे उग्र तपस्या में संलग्न हो गए तप्यति सोय तप्यतिजस्वी तपोघोरम दुरासद बहिर्वाण कपितभर अर्जुन वे तेजस्वी राजा इस इस समय समंत पंचक क्षेत्र से बाहर घोर एवं से तपस्या कर रहे हैं तस्मादृथ से महामृत दिव्यस्त्रेण ऋपुहन घोरे तुम अद्भुत कर्म करने वाले किसी भयंकर दिव्यास्त्र के द्वारा इस महासमर में सिंधु राज्य जत का कुंडल सहित मस्तक काट कर उसे इस वृद्ध छत्र की गोद में गिरा दो भारत तुम भीम से इनके छोटे भाई हो अतः सब कुछ कर सकते हो अथ अच्छा तम तो से मुधान पाते सदाधा फलिष्यति न संशय यदि तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिराओगे तो तुम्हारे मस्तक के भी सौ टुकड़े हो जाएंगे इसमें संशय नहीं है यथा चेदम न जानी राजा तप से तथा कुरु श्रेष्ठ दिव्यमस्त्र उपास कुरुश्रेष्ठ राजा बिद्र छत्र तपस्या में संलग्न है तुम दिव्यास्त्र का आश्रय लेकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे उसे इस बात का पता न चले न यशाध्य अकार्यम व्य तब किंचन समस्ते स्पिलो के सु सुवन इंद्रकुमार संपूर्ण त्रिलोकी में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो अथवा जिसे तुम कर न सको कर् नको एक वचन शणीपरसिहत्परश दिव्य मंत्रिम सर्व स गंधमल सरम विस्सर्जाजुन स्तूण सैंधवशत श्रीकृष्ण का वचन सुनकर अपने दोनों गल्फर चाटते हुए अर्जुन ने सिंधराज के वध के लिए धनुष पर रखे हुए उस बाण को तुरंत ही छोड़ दिया जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था जिसे दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित किया था जो सारे भारों को सहने में समर्थ था और जिसकी प्रतिदिन चंदन और माला द्वारा पूजा की जाती थी स तो गांडीव चित्वा सर से उपात गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह शीघ्र बाण सिंधुराज का सिर काट कर वाज पक्षी के समान उसे आकाश में ले उड़ा तिर सिंधुराजस्वाहय दुहृद प्रहर्षा सुहृदाम हर्षणाय सिंधु राज्य जत के उस मस्तक को उन्होंने बाणों द्वारा ऊपर ही ऊपर ढोना आरंभ किया इससे अर्जुन के शत्रुओं को बड़ा दुख और मित्रों को महान हर्ष हुआ सरे कदम बकरी कृत्य काले तस्में च पांडव योधया मास पांडव सन्महारथान उसमें पुत्र अर्जुन ने एक की बात एक करके अनेक बाण मार कर उस मस्तक को कदम के फूल सा बना दिया साथ ही वे पूर्वोक्त छ महारथियों से युद्ध भी करते रहे ततः सोमहदाश्चर्य तत्रापश्याम भारत समन्त पंचका चरोहरत भारत उस समय हमने समन्त पंचक से बाहर जहाँ वह बाण उस मस्तक को ले गया था वहाँ बड़े भारी आश्चर्य की घटना देखी एक तस्मिन एवं काले तो बिद छत्रो संध्या मुपास्ते तेजस्वी संबंधी तव मार आर्य उसी समय आपके तेजस्वी संबंधी राजा विद्ध छत्र संधपासना कर रहे थे उपासन से तस्थ कृष्ण केशम शकुंडलम सिंधुराज से मुर्धानम उत्संगे समात यत संध्योपासन में बैठे हुए बिद छत्र के अंक में उस बाण ने सिंधुराज जद्रथ का वह वा काले वाला कुंडल मंडित मस्तक डाल दिया तत्त्संगे निपतिम शिस्त चारुकुंडलम बिदक्षत्रपते अलक्षित मरिंदम शत्रुधम नरेश जज्रथ का वह सुंदर कुंडलों से सुशोभित स्थिर राजा बृद्व की गोद में उनके बिना देखे ही गिर गया कृतःप्य तथ बृद्ध छत्र भारत प्रोत्ति तस्तसा तदंतर जब समाप्त करके जब बृद्ध छत्रह उठने लगे तब उनकी गोश से व मस्तक पृथ्वी पर जा गिरा तत तरेंद्र से मुधनी भूतले ग तैयार सतधा मुर्धा गरी शत्रुध महाराज पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरते ही राधा, राजा राद छत्र के मस्तक के भी सौ टुकड़े हो गए तथा सर्वाण सैन्य स्म जगमतम च वासुदेव महारथम् महारदनतर सारी सेनाएँ भारी आश्चर्य में पड़ गई और सब लोग श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तथो भी निहते राजीट नाम तमस्त वासुदेव नृतम भरतर्षभ राजन भरत अर्जुन के द्वारा सिंधु राज्य के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रचे हुए अंधकार को समेट लिया पंचाद्यातम महे पाल तव तो पुत्रुग वास माए तीन बस महेपाल पीछे सेवकों सहित आपके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ श्री कृष्ण द्वारा फैलाई हुई माया थी एवं तो पार्थे नामित तेजसा, का, जा तो राजन इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन ने आपकी आठ सेनाओं के की पूर्ति करके आपके जद्दत को मार डाला। तव दुखाद मुराधा भव नरेश्वर जद्दत को मारा गया देख आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपने विजय से निराश हो गए जयद्रथे राज कुमार का जयद्रथ के मारे जाने पर भगवान श्रीकृष्ण तथा शत्रुतापन महाबाहु अर्जुन ने अपना अपना शंख बजाया भीमस्य पृष्ठ सिंह चुधाम भीमसेन के सिंह युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम ने पृथक पृथक शख बजाये महाम शब्दम धर्मराजो युधिष्ठिर सैंधव निह तम मेरे फालगुन महात्म उस महान शंखनाथ को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को ये हो गया कि महात्मा अर्जुन ने सिंधराज्य दथ को मार डाला ततोवादोषण स्वान् परिहर्षय अभ्य वर्त तो संग्रामे भारद्वाजम तदनंतर युधिष्ठिर भी विजय के बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने लगे वे युद्ध की इच्छा से संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य के सामने डटे रहे तथा ततः प्र राजती भास्करे तन्नंत होते समय द्रोणाचार्य का सोमकों के साथ रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया सर्वे न युध्य महार्वर सिंधु राज के मारे जाने पर समस्त सोमक महारथी द्रोण आचार्य के वध की इच्छा से प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने लगे पांडवासु जयं लब्धवा सैन्धं निहते चयधेस्तु चेत्रोण जयोन्मत्ता पांडव सिंधराज को मारकर विजय पाल चुके थे अत वे विजयोल्लास से उन्मत्त हो जहां तहां से आकर द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने लगे अर्जुनोपेतो तो जो धातावकांड सप्तमान अयोध महाबाहुर्वा सैंदम नृपम महाबाहु अर्जुन ने भी सिंधराज को मारकर आपके श्रेष्ठ के साथ युद्ध छेड़ दिया मार कर आपकेत युदित प्रति समवाप्य वीर जैसे देवराज इंद्र देव देवशत्रुओं का संहार करते हैं तथा जैसे तिमरारी सूर्य उदित होकर अंधकार का विनाश कर डालते हैं उसी प्रकार किीटधारी वीर अर्जुन ने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपकी सेना का संघार आरंभ कर दिया यदि श्रीमद महाभारते द्रोण पर्वड़ी जयद्रथवध पर्वड़ी जयद्रथवधरीशिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में जयद्रथवध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ